देवी भागवत बारहवा स्कंध गायत्री सहस्त्र नाम नारद भगवती गायत्री का सहस्त्र नाम है यह महान पुण्यप्रद संपूर्ण पापों का उच्छेद करने वाला और प्रचुर संपत्तिदायक है इस प्रकार के ये नाम भगवती गायत्री को संतुष्ट करने वाले हैं ब्राह्मणों के साथ अष्टमी तिथि के अवसर पर विशेष रूप से इसका पाठ करना चाहिए भली भांति जप होम पूजा और ध्यान करके भगवती की उपासना करनी चाहिए जिस किसी को भी गायत्री के इस सहस्त्र नाम का उपदेश करना कदापि उचित नहीं है भक्त, आज्ञाकारी शिष्य अथवा ब्राह्मण के प्रति ही इसका उपदेश करें। भ्रष्ट साधक अथवा बांधव ही क्यों न हो किंतु उन्हें इसका प्रदर्शन न करावे जिसके गृह में इस गायत्री संबंधी शास्त्र का लेखन होता है उसके यहाँ कभी भी भय नहीं टिक सकता चंचला होते हुए भी लक्ष्मी उसके घर स्थिर होकर विराजमान रहते हैं यह परम रहस्य गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है इसके प्रभाव से मनुष्य पुण्यवान होता है और दरिद्र धनवान हो जाते हैं मुमुक्षुओं को यह मोक्ष प्रदान करने वाला है सकामी पुरुष संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं रोगी का रोग से उद्धार हो जाता है और बंधन में पड़ा हुआ मानव बंधन से मुक्त हो जाता है ब्रह्महत्या, सुरापान और सुवर्ण की चोरी तथा गुरुपत्नी गमन ऐसे महान पाप करने वाले मानव भी एक बार स्त्रोत्र का पाठ करने से उक्त पापों से मुक्त हो जाते हैं जैसे ददान लेने अभक्ष पदार्थ खाने तथा पाखंड पूर्ण बर्ताव करने और झूठ बोलने के पाप से भी मानव इसके पाठ के द्वारा मुक्त हो जाता है नारद मैंने यह जो परम पवित्र रहस्य का वर्णन किया है यह मनुष्यों को ब्रह्मशायुध्य प्रदान करने वाला है इस बात सत्य सत्य है इसमें संशय नहीं है